नंदमय भी राम सुखदास जी भी उनका साहित्य पढ़ते थे अपन भी उनका साहित्य सुनते शरणानंद महाराज तो शरणानंद महाराज कहीं भिक्षा लेने गए तो घर के लोग बड़े खुश थे <laughs> बड़ी हंस रही थी खुश थी वो महाराज तो प्रज्ञा चक्षु थे बाहर की आंखें नहीं थी लेकिन अंदर ज्ञान की आंखें बहुत तीव्र थी बोले बेटी किस बात की खुशी अरे बोले बाबा पूछो ही मत बहुत खुश है पिताश्री भी खुश हैं माताजी भी खुश हैं ये भैया जो है वो भी खुश हैं मैं भी खुश हूँ बहुत खुश हैं अरे किस बात की खुशी है बोले बाबा बताएं क्या कुछ ही मत अरे फिर भी बता दो ना इतनी खुशी है तो बोले बाबा बहुत खुशी है बहुत खुशी है, तो। खुश है।, खुश है तो किस बात की है बोले बाबा क्या बताए अरे बता दो क्या बताए क्या बताएं बताओ क्या किस बात की खुशी बोले बताए बाबा बताएं आपको इस बात की खुशी है बताए आपको उन्होंने भैया बीए पास हो गया अच्छा तो भैया बीए पास हो गया इसलिए सब खुश हो तो फर्स्ट डिवीज़न में हुआ कि सेकंड में हुआ कि थर्ड में हुआ जिसमें पास हुआ उसी में रहेगा हा? अभी जो खुशी है कल दोपहर तक ऐसी खुशी रहेगी फर्स्ट डिवीज़न वाला सेकंड नहीं हो जाएगा अथवा सेकंड वाला है तो थर्ड में नहीं होगा जिसमें है उसी में रहेगा तो अभी जो खुशी है वैसे कि वैसे खुशी कल रहेगी सारे के सारे चुप हो गए विचार करने को बाध्य हो गए अभी जो खुशी आई वो रहेगी कल दस मिनट के बाद भी ऐसी नहीं रहेगी अगर रही तो लोग बोलेंगे पागल है अभी तक क्या हंसता है अरे हो गए ना बात क्या ही, ही कर रहे है? सारा दिन डॉक्टर के पास उठा के ले जाएंगे इसने तो सुनी बी पास हो गया और हंस रही है तो पागल हो गई जब से सुना है बी पास ऐसी हो गई बावरी इंजेक्शन लगाओ उसका फैल हो गई तो ऐसी बावरी हो गई ले जाओ बापू के पास ज्ञान का इंजेक्शन लगाओ ध्यान का इंजेक्शन लगाओ जरा ठीक ठाक करो नहीं तो ऐसा हो इसकी रिधम बदल गई सोचने की सारे का मधानी सा <laughs> तो अभी जो खुशी है कल इस समय तक रहेगी वैसी कोई बात सुनकर आपको जो खुशी हुई वैसी की वैसी दूसरे दिन तक रहती है क्या नहीं रह सकती तो भैया पास हो पास हो ये सबकी इच्छा थी वो पास हो गए तो इच्छा मिट गई इच्छा मिट गई तो आत्मा की ही शांति आएगी आत्मा का ही, ही आनंद ये तब तक रहेगा जब तक दूसरी इच्छा शुरू नहीं हुई दूसरी इच्छाएं पड़ी हो चालू हो जाएगी तो शांत तो जिसकी एक इच्छा मिटती है तो इतना आनंद आता है जिसकी सारी इच्छाएं मिटी है उस महापुरुष को कैसा आनंद रहता होगा इसी को बोलते हैं ब्राह्मी स्थिति कोई इच्छा ना करो राज उसमें जिसमें तेरी रहता है इच्छा ही बंधन है इच्छा ही बड़ी दुष्ट है है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ मगर चाह करके भ्रष्ट भोले बाबा की चंदावली पढ़ा बस ज्ञान मयम तपाओम वशिष्ठ जी बोले हे राम जी जो पूर्व का किया पुरुषार्थ है उसी का नाम देव है देव क्या है भाग्य क्या है पहले का पुरुषार्थ अभी का भाग्य है अभी का पुरुषार्थ का आने वाले दिन का भाग्य है पहले का सोच विचार अभी का जीवन है अभी की सोच विचार आगे का जीवन है डिग्रिया लेकर हम अच्छी जॉब पाके सुखी रहेंगे बहुत गुस्सा है खोपड़ी में डिग्रियों से सुख का कोई संबंध नहीं है बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले परेशान है दारू पी के सोते हैं कंपोज फाई खा के सोते नींद भी अच्छी नहीं आती शुक्र करो नींद आ रही है भोजन पच रहा है वाह जो होगा देखा जाएगा आनंद में रहने का अभ्यास करो ऐसा पाऊं, ऐसा बनूं, ऐसा बनूं, परेशान मत हो। हूं दो, मैं परेशान हूं परेशान न करो क्या को परेशान होना जब यह सत्संग और शस्त्र शास्त्र का विचार पुरुषार्थ से करे तब पूर्व के संसार, पूर्व के संस्कार को जीत लेता है हाँ, सत्य शास्त्र और सत्संग का आश्रय लेकर आत्मज्ञान का विचार करेंगे तो तु, तुच्छ विचार तुच्छ कल्पनाएं तुच्छ कल्पना हट जाएगी जो ऊंची पदवी का धनी हो जाएगा सत्संग बहुत फायदा करता है जिस तो साल भर वो नारायण स्वामी कितने साल कमरे में बंद रहे अंत में सुल्फेबाज होकर आत्महत्या करके मरे गए ठीक है ये मनमाना कर पड़े बस चल पड़े हम्म आदमी अच्छे थे बेचारे बड़ा भव्य प्रभावशाली भी था हे सब गोरा गोरा है इम्प्रेस लोग महाराज महाराज दर्शन करने अरे बोले माया है ये तो फंसाएंगे संसार में तो कमरे में बंद हो जाते थे फिर भी लोग तो दर्शन करने को रहते थे तो गिर चले गए वहां तो जंगल में कोई आवे नहीं तो क्या करे सुल्फे बाद मिले लगे, दम दम लगाना इंद्रियों को विकारों से जीतने में ऐसा नहीं कि भांग डाल के सुल्फे में फूको दम लगे विषय विकारों से इंद्रियों को रोकना ये दम लगना है और अफीम डाल के दम लगे उल्टा कर दिया ना हम्म पूर्व जो कोई पाप किया होता है उसका जब फल उसका जब फल दुख पाता है तो मूर्ख कहता है कि हा देव हा देव कष्ट है हे राम जी, इसका जो पूर्व का पुरुषार्थ है उसी का नाम देव है और कोई देव नहीं जो कोई देव कल्पते हैं, सो मूर्ख हैं। जो पूर्व जन्म में देव है कोई भाग्य है हमारा कोई कुछ करा है कोई ऐसा देव बैठा नहीं आकाश में अभी इसको दुख दो अभी सुख दो अपने पुरुषार्थ अपने ही विचार अपना कर्म अभी सामने आते तो बोले क्या करें मैंने तो मेहनत किया ऐसा था अरे पहले का प्रारब्ध है ऐसा है हो जाता है बीत जाने दो हर हाल में मस्त रहना चाहिए मैं तो नापास हो गया हो गए तो हो गए नापास हो गए तो, तो भी मरना है पास हो गए तो भी मरना है लेकिन फायर ब्रिगेड चलाएंगे क्या ऑटो चलाएंगे पैदल रिक्शा चलाएंगे चलाएंगे तो चलाएंगे क्या हो जाएगा उसका भी मजा लेंगे अभी से चला के देख लो चलो रिक्शा वाले धोला वा, लोग भी देखें आप भी मजा ले लो थोड़ा क्या फर्क पड़ता है रिज धोला कुआ दस दस रुपए सत्संग पंडाल से रेलवे स्टेशन चालू कर दो पैडल रिक्शा लादे एक दो पैडल रिक्शा हम्म हरिओम हरिओम चलो जो पूर्व जन्म जो पूर्व जन्म में आ, पैडल रिक्शा आए ना आए मजा तो ले लिया आनंद आ रहा बस हो गया हम्म जो पूर्व जन्म में सुकृत कर आया है वही सुकृत सुख होके दिखाई देता है जिसका पूर्व का सुकृत बलि होता है उसी की जय होती है जो पूर्व का दुष्कृत होता है बलि होता है और शुभ का पुरुषार्थ करता है और सत्संग और शस्त्र शास्त्र को भी विचारता है सुनता और करता है तो पूर्व के संस्कार को जीत लेता है हाँ। सतशास्त्र पढ़ता है सत्संग सुनता है जप करता है विचार करता है तो पूर्व के धीरे धीरे छोटे संस्कार छोटी मान्यता छूटी जाती है आत्मा परमात्मा का ज्ञान तक पहुँच जाता है पहले तो मारते थे पहली पहली बार जितना समझते थे उससे अभी ज्यादा समझने लग गए पहले जितना दुख की चोट लगती थी अभी नहीं लगती पहले जितना संसार सच्चा लगता था उतना अभी नहीं लगता तो विकास हो रहा है ना अभ्यास से धीरे धीरे पूर्व के हल्के संस्कार हल्की वासनाएं मिटके ऊंचे संस्कार ऊंचे अनुभवों में पहुंच गए बस तो वही जीव है जीने की इच्छा करता है नीचे संस्कार है तो नीचा है मध्यम संस्कार है तो मध्यम है उत्तम संस्कार है तो उत्तम पुरुष है और संस्कारों का साक्षी हो गया तो वही ब्रह्म हो गया बस वही आत्मा हो गया जैसे पहले दिन पाप किया हो और दूसरे दिन बड़ा पुण्य करे तो पूर्व का पाप निवृत्त हो जाता है वैसे ही जब यहाँ दृढ़ पुरुषार्थ करे तो पूर्व के संस्कार को जीत लेता है यहाँ पुरुषार्थ करे तो पुराने संस्कारों को जीत लेता है। पुराने दुखों को मिठिया मेल कर सकता। सर्टिफिकेट पाने का पुरुषार्थ तो तुच्छ है आत्मा परमात्मा को पाने का पुरुषार्थ ही सच्ची पुरुषार्थ बाकी सब मजूरी है ये सब प्रकृति की चीजों में पुरुषार्थ नहीं है ये तो प्रकृति अर्थ है आत्मा परमात्मा ही पुरुष है पुरुष से अर्थ है अर्थ पुरुश जो प्रयत्न करता है वो पुरुषार्थ पुरुष पुरुश तो परमात्मा है उसको पाने के लिए जो प्रयत्न करता है वो पुरुषार्थ है बाकी तो गधा मजूरी है डिग्रिया डिग्रिया डिग्रिया दो रोटी खाने के लिए इतना मत्था पच्ची मैं क्या करें फिर अरे क्या करें असली पुरुषार्थ करो साक्षात्कार करो दूसरों को उसके रास्ते ले चलो असली पुरुषार्थ करके असली चीज पाओ नकली पुरुषार्थ करके नकली चीज में मरो चांदिली ने असली पुरुषार्थ किया तो असली चीज पा लिया मीरा ने असली पुरुषार्थ किया तो असली चीज पा लिया शबरी ने असली पुरुषार्थ किया तो असली चीज पा लिया लीलाशा बापू ने असली पुरुषार्थ किया था असली चीज पा लिया संसारी नकली पुरुषार्थ कर रहे तो नकली में मरे जा रहे गिड़गिड़ाए जा रहे यदि वह संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित हो जाए नीम का पेड़ भी चलने लग जाए लेडी भारत से चला जाए जैसा जैस का पुरुषार्थ है ना ओ. m mm. खाना जरा जरा